gurur brahman श्या स्वा यो पाब गो सदा पश्यूराया देवी वा चक्षुरा जन्मा से ृ साग मृषा स्वेन स्व निरस्वी परामी युवाशुलाश्रुत साध्यात्मी मतृशा तमोल संसारिण कर पुराण गुह्यं तम यास सूनुमुया गुरू मुना गुरुर्ब्रह गुरुर्विष्णो अखंड मंगलाकार अज्ञात चक्षुदस्म श्री नम आनंद कर प्रसन्न ज्ञान निजवो के स्वरूप में ज्यादा पढ़ना प्रणाम उठा रहे भयामी <laughs> Om Jaya Jaya Narayana. दादाजी बोलो श्री कृष्ण जय भग महाराजी जय श्रीमद नारायण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 श्री गणेशाय नमः, नमः, श्री श्री सरस्वती सरस्वतेभ्यो नम याधर्मशास्त्र सहज शुचिक ब्रह्म विद्या नवद्या ध्यान सर्वात्म भानम क्षिचरहिते मुषी शातिषा आश्चर्य चारुचरिया जन नयन मनोमोहनी मुक्तवरिया तम पूर्णानंदती गुरुमृत मृत ब्रह्ममूर्त प्रपद्ये श्रीपरमंसवादितमलचिन्मकन्दा भक्तजनमस निवास श्रीरामचंद्राय वागी वदने लीसि यस्य यस्यास्ते हृदय संवि तम नृसिहम भजे ओ विश्व सर्ग विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षित श्रीकृष्णाख्यम परा जगद्धा ना तत् कल आपको सायम चतुर्थ स्कंद का प्रसंग में सुना रहा था चतुर्थ स्कंद में चारों पुरुषार्थ का वर्णन है अत्रि धर्म और भगवान के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना पुत्र बना सके सके क्योंकि जो अत्री है त्रिगुणातीत है उसमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अध्यस्त ही होते हैं परंतु दक्ष परमात्मा का आश्रय छोड़ देने से धर्म में वैसी सफलता प्राप्त नहीं कर सके उनका धर्मानुष्ठान भी विघ्नकारक हो गया ध्रुव तो भगवान के आश्रय से अर्थ की प्राप्ति हुई उत्तम को नहीं हुई तो सात अध्यायों में धर्म का वर्णन और क्योंकि सप्त तंतु यज्ञ होता है और पांच अध्यायों में अर्थ का वर्णन ध्रुव चरित्र उसके बाद ग्यारह अध्यायों में पृथ्वी चरित्र है प्रथनाथ प्रथो जो फैल जाए उसका नाम होता है प्रथो ऐसा राजा आदि सम्राट बोलते हैं प्रथो को कोई दूसरा सृष्टि में हुआ नहीं क्योंकि और राजा राजा होते हैं तो पृथ्वीपति बनते हैं और राजा पृथ्व जब राजा हुए तब उन्होंने पृथ्वी को अपनी बेटी माना पृथ्वी के पिता हुए इसका अभिप्राय ध्यान देने योग्य है जो राजा अपने राज्य को अपने भोग की सामग्री भोग्य समझता है वो अच्छा राजा नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी तो भगवत भोग्य है भूदेवी भगवान की पत्नी है पृथ्वी का पति होने का अधिकार किसी को नहीं है हाँ ये पृथ्वी सर्वलोक भोग्य है क्योंकि सर्वलोक परमात्मा का स्वरूप है इसलिए राजा को चाहिए कि पृथ्वी को अपनी बेटी के समान समझे और संपूर्ण जनता के प्रति उसका दान कर दे ये श्री देवी और भूदेवी दोनों भगवान की पत्नी है श्रीश्चते लक्ष्मीश पत्नऊ तो श्री देवी माने चल संपदा जितनी है हीरा मोती चांदी सोना इसकी जो स्वामिनी है अधिष्ठात्री देवी वो लक्ष्मी है उनके पति हैं भगवान और जितनी भी अचल संपदा है जैसे धरती है मकान है पेड़ है इसकी स्वामिनी है भूदेवी और इनके स्वामी हैं भगवान इसका अर्थ यह है कि संसार में जितनी भी चल अचल मनकुलह गैर मनकुलह जितनी भी संपत्ति है जायदाद है सबके मालिक भगवान हैं। किसी भी जीव को ये हक नहीं है ये अधिकार नहीं है कि अपने को संपत्ति का स्वामी माने ये तो सब की सब संपत्ति भगवान की है अब बेन का शरीर जो था शव जो था उसका मंथन किया ऋषियों ने तो ये बात आप ध्यान में रखें कि ये जो विश्व का बीज है वो चैतन्य की प्रधानता से माने तब तो ईश्वर है और जड़ की प्रधानता से माने तो प्रकृति है और ईश्वर और प्रकृति दोनों व्यापक हैं आकाश के भी कारण है इसलिए जो कुछ ईश्वर या प्रकृति में होता है वो सर्व व्यापक ही होता है इसलिए सर्वस्मिन सर्वम मुर्दा शरीर में भी सब कुछ मौजूद होता है क्योंकि जब मुर्दा सड़ता है तो उसमें तरह तरह के कीड़े चेतना वाले पैदा होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं फैलते हैं तो हमने तो एक महात्मा देखा था ऐसा सिद्ध पुरुषों 90 बरस की उम्र नंगा ही रहता था उसके पास जब कोई रोगी आता तो जो चीज उसके सामने होती कोई भी तृण होता घास होती वस्तु होती वो उठा के दे देता लो जाके इसको पीस के पी लेना और तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा मैंने उनसे पूछा कि महाराज ऐसा कैसे करते हैं आप वो बोले सर्वस्विन सर्वम सब में सब है सोता हुआ है जब हम संकल्प करते हैं कि इस रोग को निवृत्त करने की जो शक्ति है वो इस पदार्थ में जाग जाए तो वो सोती हुई शक्ति जाग जाती है सबका रोग मिटता था नारायण अब वो बेन के शरीर में से ऋषियों ने जब मंथन किया तो मंथन करने पर मिट्टी पानी आग हवा आसमान सब के सब जाग गए और उसमें जो चेतना थी सो जाग गई और उसमें जो परमेश्वर थे और उनकी जो शक्ति थी सो जाग गई तो वो जो नारायण माया शक्ति थी आ, वो तो बंधन करने वाली जो माया थी वो तो निषाद के रूप से प्रकट हो गई पांव में क्रिया शक्ति और नारायण जो रक्षण शक्ति थी क्षत्रियत्व तो जो था वो बाहु में था बाहु बाहूभम मध्यमानाभ मिथुनम समपद्य पृथ्वी और अर्ची दोनों दाहिने बाएं बाएं से लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए सब जगह लक्ष्मी नारायण रहते हैं लेकिन विवेक की मथानी से मंथन करने पर मक्खन की तरह वो निकल आते हैं घी की तरह और जो मंथन नहीं करता है उसको लक्ष्मी नारायण के दर्शन नहीं होते हैं अब तो सब ऋषि महर्षि इकट्ठे हो गए देवता आए और सबने तुरंत पृथ्वी का अभिषेक किया पृथ्वी और अर्ची नारायण जैसे सूरज और उनकी रश्मिया उनकी किरणें और उनका अभिषेक किया ऋषियों ने तत्काल अयोनिज है वो योनि मुख से पैदा नहीं हुए ये अयोनिज नारायण पिता के शरीर से प्रकट हो गए ऋषियों ने अभिषेक किया देवताओं ने अपनी अपनी सामग्री दी पृथ्वी और अर्ची दोनों से महासन पर बैठे बड़ी शोभा हुई महाराज किसी ने छत्र दिया किसी ने चमर दिया किसी ने दंड दिया किसी ने मुकुट दिया किसी ने कुंडल दिया बड़ी भेंट दी गई उस समय राजा पृथ्वी को ये राज्यभिषेक का नियम है उस समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं महाराज राज्यभिषेक के ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्र मिलते हैं राज्यभिषेक की पद्धति उन मंत्रों में ऐसा कहा गया है कि ये जो राजा है ये पृथ्वी पर सर्व देवताओं को अपने अंदर धारण करता है और ईश्वर की विशेष शक्ति के रूप में होता है और सबकी रक्षा करना सबका पालन पोषण करना उसमें धर्म उसका धर्म है उसमें पालनी शक्ति है अब जब सिंहासन पर बैठे पृथु तो जो स्तुति करने वाले हैं तारीफ करने वाले हैं वो इकट्ठे हो गए महाराज बंदीजन चारण भाट इकठे हुए और वो उनकी स्तुति करने के लिए प्रशंसा करने के लिए तैयार हुए कि हम कविता सुनाएंगे अब एक बात ये ध्यान में रखने की है कि जो लोग निंदा करते हैं या आलोचना करते हैं या कटु बोल देते हैं उनको तो हम पहचानते हैं कि ये सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। यदि उनका बताया हुआ दोष अपने अंदर हो तो उसको छोड़ देना चाहिए और यदि वो दोष अपने अंदर न हो तो सावधान हो जाना चाहिए कि आगे ये हमारे अंदर दोष ना रहे लेकिन जो लोग स्तुति करते हैं महाराज वो तो मीठा जहर पिलाते हैं हमने देखा है बड़े बड़े लोगों के पास मूर्ख को लोग पंडित बताते हैं और कृपण को कंजूस को बड़ा उदार और दाता धनी बताते हैं और बड़े बड़े लोग जो हैं अपने तारीफ करने वालों की तारीफ का जहर पीके बिल्कुल बेसुद्ध बेहोश हो जाते हैं उनको अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता है तारीफ करने वालों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है हमारे पास एक बहुत बड़े नेता कहो अधिकारी कहो मंत्री कहो का आए तो मैंने उनको कहा देखो भाई हमारी ये कई बात का ध्यान रखना ये जो तुम्हारे पास खुशामदी लोग इकट्ठे हो गए हैं इनके चक्कर में मत पड़ना राजा पृथ्वी ने महाराज तारीफ करने वालों से कहा कि अभी तो मैं पैदा हुआ हूं प्रकट हुआ हूं मैंने दुनिया में कुछ काम किया नहीं है तुम लोग मेरी क्या तारीफ करोगे ये तो बच्चों का काम है कि उनको जब कहता है कोई साबास पट्टे साबास बहादुर तुमने बहुत बड़ा काम किया तो फूल के कुप्पा हो जाता है मैं समझदार हो करके तुम लोगों की की हुई प्रशंसा अभी क्या सुनो अब तो बंदी जन बिचारे चुप हो गए ऋषियों के पास गए महाराज हमारी जीविका तो इसी से चलती है हम लोग अब तक राजाओं की प्रशंसा करते आए हैं और हमको खूब भेंट पूजा मिलती आई है अब हम क्या करें ऋषियों ने कहा कि देखो ऐसे प्रशंसा मत करो पृथ्वी को अभी अपने जीवन में बहुत से काम करने हैं और धरती को बहुत से कामों की आवश्यकता है तो तुम इनके सामने जाकर के ये स्तुति करो कि महाराज आप जिनको अन्न नहीं मिल रहा है उनको अन्न देंगे आप सबके रहने की व्यवस्था करेंगे आप सबकी रक्षा दीक्षा करेंगे जो जो काम इनको करना है उसके द्वारा इनकी स्तुति करो इनके सामने एक योजना रखो कि आपको महाराज ये ये करना है अब तो बंदी जन गए और जब बोलने लगे उनके सामने स्तुति तो पृथ्वी बहुत प्रसन्न हुए और उनको खूब भेंट पूजा दक्षिणा दी क्योंकि इससे कर्तव्य का निर्देश होता है इससे झूठा अभिमान नहीं बढ़ता है और तारीफ सुनकर के झूठा अभिमान बढ़ता है हमने देखा है जिनको ठीक ठीक दो शब्द संस्कृत के बोलने नहीं आते लोग उनको संस्कृत के पंडित राज की उपाधि से विभूषित कर देते हैं क्यों कम महाराज पैसा मिलता है इसलिए एक सेठ को एक दिन साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया काशी विद्यापीठ में शो आया तो बोला कि देखो भाई तुम लोगों को जो चाहिए सो हम को बता दो हम दे देते हैं क्योंकि हम तो सभापति होने योग्य नहीं है हमारा पैसा ही सभापति होने योग्य है तो उसको हम कुर्सी पर रख देते हैं अब महाराज पैसे के कारण अपने को बड़ा भारी विद्वान और बड़ा योग्य और बड़ा अधिकारी बना लेना आ, का ये तो आ, कोई उचित नहीं है उसके लिए योग्यता चाहिए अब महाराज जब बंदीजन को भेंट पूजा मिल गई तो प्रजा उपस्थित हुई जनता आई राजा पृथ्वी के सामने और उसने कहा कि महाराज बेन के राज्य में पृथ्वी ने जो औषधिया हैं औषधि माने वो नहीं जो जड़ी बूटी जंगल में से आती है औषधि माने ये जो गेहूं है जव है मूंग है अरहर है दाल है खाने के लिए और भी जो अन्न पैदा होते हैं इन्हीं का नाम औषधि होता है संस्कृत में औषधि दोषान धत्ते गुणान इति ओषधि ही जो हमारे शरीर के दोष को मिटावे और गुण का आधान करे उसका नाम औषधि होता है जो क्षत्रिय को युद्ध के योग्य बनावे ब्राह्मण को वेद के पाठ के योग्य बनावे, वैश्य को कृषि वाणिज्य के योग्य बनावे, शूद्र को कर्म के योग्य बनावे, उसी अन्न का नाम उसी अन्न का नाम औषधि है सो धरती माता ने देखा कि पापी राजा पापी हो गया है तो हम अपनी औषधि क्यों प्रकट करें? सो उत्पादन घट गया अन्न का अब किसी को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है और पानी की भी कमी हो गई है सो आप इसकी व्यवस्था करें अब राजा ने कहा कि पृथ्वी ने ये हमारा हमारी प्रजा का जो भोजन है उसको क्यों छिपा लिया है उनको आया क्रोध है। और क्रोध आया तो उन्होंने अपना धनुष धनुष्वाण उठाया बोले इस धरती को मैं तिल तिल करके काट डालूंगा और इसमें जो छिपे हुए अन्न है उनको मैं प्रकट करूंगा तिल तिल काट देने का अर्थ यह है जी कि मैं जुताई करूंगा वहां बाण का अर्थ हल आदि साधन है कि जोत जोत करके धरती को और इसमें से मैं अन्न निकालूंगा अब तो महाराज धरती जैसे थर थर कांपती हुई उनके सामने खड़ी हो गई और बोली कि महाराज ऐसे मत काटो हमको मैं तो सबको अन्न देने वाली हूं तो जैसी विधि है उसके अनुसार काम करना चाहिए क्योंकि देखो दुनिया अनादिकाल से है और इसमें सूखा भी पड़ता रहा है और इसमें अन्न की कमी भी होती रही है इसमें वर्षा की कमी भी होती रही है तो जैसे पहले के लोगों ने बरसों तक अनुसंधान करके निश्चय किया है दृष्टा योगा प्रयुक्ता जिन्होंने योग प्रयोग किए हैं पहले उनके अनुसार आप करो और पृथ्वी ने महाराज डर के उनको बताया कि आप पहले जहाँ मैं ऊंची नीची हूँ कि पानी बरसता है और बह जाता है वहाँ हमको समान बनाओ समान बनाओ बराबर और बराबर बन बना समुमाम राजन राजन मुझे समान बनाओ जिससे खेती हो सके और देव वृष्टम जथा पया अपरताव अप जो वर्षा होए आसमान से उसका पानी ऐसी ऐसी बड़े बड़े जलाशय बनाओ और नहर निकालो खुदवाओ कि पानी जो है वर्षा ना होने पर भी सिंचाई के लिए पानी बना रहे और सबके लिए बीज दो सबके लिए बीज दो ये राजा पृथ्वी के चरित्र में ये बड़ी विचित्र बात है आपको दुनिया में शायद ही कहीं मिले हो कि राजा पृथ्वी ने ब्राह्मणों के खाने योग्य अन्य ब्राह्मणों को वत्स बनाए करके पृथ्वी रूप गाय का दोहन किया क्षत्रियो को वैश्यों को शूद्रों को यहाँ तक कि पशु जो होते हैं जरायुज चतुष्पाद गाय भैंस हरिण घोड़ा हाथी आ, उनके लिए भी सबके लिए क्या खाने को चाहिए वो चीज पैदा करो और मेरा जो अंडज है चिड़िया उनको भी खाने को मिले और जो स्वेदज है नारायण छोटे जानवर का उनको भी खाने को मिले और उद्भिद जो वृक्ष हैं का उनको भी खूब लता लता वृक्ष औषधि वनस्पति माने मेढक बिच्छू सांप के खाने की वस्तु भी हमारे राज्य में रहनी चाहिए वो भी भूखे न रहे ऐसी व्यवस्था की क्योंकि इनकी भी जरूरत होती है जो कीड़े होते हैं महाराज छोटे छोटे अन्न को नष्ट करने वाले उनको मेढक खा जाते हैं नारायण मेढकों को साफ खा जाते हैं और जहर जो है उसको बिच्छू पी लेते हैं इनकी भी दुनिया में उपयोगिता होती है ये नहीं कि ये सबके झूठ झूठ झूठ होते हैं महाराज मच्छरों की भी जरूरत होती है वो जो पानी में जहर होता है उसको ले लेते हैं नारायण और आ, आ, वो फिर यदि उनको नष्ट कर दिया जाए तो दूसरे प्रकार का विष जो है वो सृष्टि में व्याप्त हो जाता है तो सभी प्राणी उपयोगी हैं और उनको रहना चाहिए यहां तक कि जो लोग मांस खाते हैं उनको मांस चाहिए जो शराब पिए बिना नहीं रह सकते हैं विदेशी लोग बड़े ठंडे देश में रहते हैं का उनके लिए ताड़ी शराब की भी व्यवस्था होती है नारायण ऐसी व्यवस्था राजा पृथ्वी ने की कि हमारे राज्य में इसको जो चाहिए खाने को पीने को मिले पृथ्वी को बराबर किया जलाशय बनाए नहर निकाले अब एक बात आपको याद दिला दें कि वो जो निषाद महाराज पहले शरीर में से निकला था वो चुपके चुपके उसने देश में जितने किरात थे भील थे बनवासी थे उनका सब का संगठन बना करके जो राजा पृथ्वी की योजना होती कि ये हमारे छोटे भाई हैं वो चुपचाप रह करके उन योजनाओं की पूर्ति में अपना पूरा का पूरा सहयोग देता जलाशय खुदवाता नहर खुदवाता बन लगाता अन्न उत्पादन करता एक ओर पृथ्वी की योजनाएं होती और दूसरी ओर उनको पूरी करने का काम वो निषाद करता इस प्रकार राज्य व्यवस्था राजा पृथ्वी ने पूरी कर दी अर्थ का अर्थ का जितना विभाग था राज्य के लिए आवश्यक देश विदेश का उसमें संबंध में संबंध भी है और पूरे राष्ट्र की रक्षा भी है उसमें कहीं प्रांतीयता क्षेत्रीयता जातीयता नारायण उसमें मजहबी भाव आगे बढ़कर के राष्ट्र का विध्वंस न करें इसकी भी व्यवस्था उन्होंने की और ये भी किया कि किसको कहा रहना चाहिए किसान को कैसे खेती करने वाली जगह में उनका निवास कैसा हो जो गोपालन करते हैं और दूध देने वाले जानवरों का पालन करते हैं उनका घोष कहाँ रहे खेत कहाँ हो खरबट कहा हो गांव कहाँ कहाँ बसाए जाएं और छोटे छोटे कस्बे कहाँ हो और नारायण मध्यम दर्जे के शहरपुर कहाँ हो और बड़े बड़े जो नगर है उनको कैसे बसाया जाए और कहाँ कौन रहे ये भी व्यवस्था कर दी कि जो जिस काम को करने वाले हैं वे लोग अपने अपने काम करने की जगह पर रहे सब लोग शहर में ही नहीं दौड़ जाएं और सब लोग गांव में ही नहीं दौड़ जाएं व्यवस्था पूर्वक सबकी बस्तियां उन्होंने बसाई जब व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो गई सामाजिक व्यवस्था पूरी हो गई तब राजा पृथ्वी ने निश्चय किया कि अब हम यज्ञ करेंगे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने निश्चय किया और संकल्प लेकर के बैठ गए और ब्राह्मण लोग यज्ञ कराने लगे अब जब निन्यानवे निन्यानवे यज्ञ प्राय हो चुके और सौवा यज्ञ जब प्रारंभ होने वाला था तब इंद्र के मन में शंका हुई कि कहीं ये हमारे स्वर्ग का राज्य ही न छीन ले क्योंकि इंद्र को शक्र बोलते हैं ये शक्र क्या है एक तो शकनौती से शक्र शब्द बनता है और सशक्त शक्त व्यक्ति के लिए समर्थ व्यक्ति के लिए जिम्मे जिसमें खूब सामर्थ्य हो दूसरे शतक्रतु शब्द है सत और क्रतु तो शतक का स और क्रतु का क्र लेकर एक एक अक्षर इससे शक्र शब्द बना जैसे आजकल राम नारायण बोलना हो तो आर बोल देते हैं ना हाँ इसी प्रकार महाराज ये शतक क्रतु शब्द का शक्र शब्द है संस्कृत में ऐसे अनेक शब्द है अब उनके मन में ये डर समाया कि सौ यज्ञ करके तो मैं इंद्र बना अब ये भी पृथ्वी भी सौ यज्ञ कर लेगा तो हमारे इंद्र हमारे इंद्र की जो पदवी है ये छिन जाएगी और ये स्वर्ग का राजा हो जाएगा सो वो यज्ञ में विघ्न डालने लगे घोड़ा को चुरा करके ले गए अब ले गए तो महाराज उनके यहाँ जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने देखा की घोड़ा कहाँ गया मिले ही नहीं कहीं तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख करके और पृथ्व का जो पुत्र था विजिताश्व काम भी उनका पूरा था हो छह बेटे छह बेटे थे पृथु के नारायण अब उन्होंने इंद्र को घेरा और घोड़ा छुड़ा लिया अब जब जब घोड़ा चुरावे इंद्र तब तब वो इंद्र को भगा दे और छुड़ा के ले आवे अंत में इंद्र ने पाखंड का रूप धारण किया वो कहीं बाबा जी बन जाए दाढ़ी रख ले जटा रख ले और माला पहन ले और गेरुआ कपड़ा पहन ले नारायण साधु बाबा बन जाए और कभी कनफटा बन जाए तो कभी नारायण बाल नोचने वाला बन जाए इस तरह से बीस बदल बदल के पाखंड करने लगा अब ब्रह्मा जी आये और ब्रह्मा जी ने आके कहा की पृथ्वी देखो तुम्हें सौ यज्ञ पूरा करके क्या करना है क्या तुम स्वर्ग का पद चाहते हो क्या नहीं हम तो स्वर्ग का पद नहीं चाहते हैं है देखो जब तुम निष्काम भाव से यज्ञ कर रहे हो और इंद्र को तुमसे कोई डर ही नहीं है वो केवल भ्रम वश ये सब उपद्रव कर रहा है तो तुम निन्यानवे यज्ञ कर लो इसी से तुम्हें निन्यानवे यज्ञ पूरा कर लेने से ही तुम्हें सौ यज्ञ का फल मिल जाएगा और नहीं तो ये इंद्र और और उपद्रव करेगा पाखंड फैलावेगा तुम तो चाहते हो धर्म की स्थापना और ये इंद्र पाखंड फैलावेगा दुनिया में इसलिए छोड़ो यज्ञ में क्या रखा है इसको पूर्ण करो हमसे भगवान ने कहा हो आ, कि हम साला में रहते रहते हम धूमिल पड़ गए हैं हमारे धुआं लग गया है शरीर में हमको बाहर निकालो और मंदिर से बाहर निकालो जन जन में ले चलो घर घर में ले चलो हमको बाजार में ले चलो हमको दुकान में ले चलो सबके परिवार में धर्म रहे परमेश्वर रहे इसी में उसका कल्याण है धर्म को यज्ञशाला में बंद करने से या भगवान को मंदिर में बंद कर देने से आदमी का काम नहीं होगा जब सबके हृदय में धर्म रहेगा और भगवान दिखाई पड़ेंगे तब काम बनेगा अब पृथु तो महाराज ब्रह्मा जी की बात मान गए बड़े बूढ़ों की आज्ञा मानना ये तो छोटों का हमेशा से कर्तव्य है अब जब पृथ्वी के हृदय में इतनी क्षमा इतनी शांति देखी तो विष्णु भगवान से रहा नहीं गया वो अपने आप ही वैकुंठ से चले और स्वर्ग से इंद्र को बुलाया और बोले इंद्र तुम हमारे साथ चलो तो महाराज कहाँ चले तो चलो पृथु के पास चलो और चल करके पृथु से क्षमा मांगो कि तुमने उस निष्काम धर्मात्मा के यज्ञ में विघ्न डाला है ये तुम्हारा अपराध है सो महाराज अबिंद बड़े आदमी लोग महाराज माफी मांगने में बहुत शर्माते हैं वो चाहे कितनी भी गलती करें एक तो महाराज बड़ा हो कि छोटा अपनी गलती कबूल करना आदमी के लिए बहुत मुश्किल है वो तो बड़े उदार सज्जन हो तब अपनी गलती उसको दिखाई पड़ती है और अंतरदर्शी हो अपने अंतरंग को भीतर को दिल को ठीक देखता हो और बोलने में शर्म ना होए तब अपनी गलती आदमी कबूल करता है नहीं तो गलती पर गलती करता जाता है ये बड़ी बहादुरी का काम है कि कोई अपनी गलती को कबूल कर रहे अब तो महाराज विष्णु भगवान की आज्ञा इंद्र ने नारायण विष्णु भगवान के साथ जाना तो स्वीकार किया लेकिन बोले कि अब मैं अपने मुंह से गलती कैसे कबूल करूं और कैसे माफी मांगूं तो विष्णु भगवान ने स्वयं कहा कि देखो पृथु ये जो इंद्र है ना जिसने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला ये अपनी गलती कबूल करके स्वीकार करके और तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है सो ये क्षमा मांग रहा है तुम इसको क्षमा करो पृथ्व को भी आज्ञा दे दी नारायण असल में क्षमा में ही सबसे बड़ी शक्ति है आप जानते हैं जब आदमी ये सोचने लगता है कि जो हमारे मन में है वही दूसरा करे हमारे मन का काम दूसरा करे तब दूसरा कोई अपने मन से करेगा तुम्हारे मन से तो करेगा नहीं बस वही मन में बीमनस्य क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है और क्रोध आता है तो दिल जलने लगता है उस समय आदमी को मौन हो जाना चाहिए बोलना नहीं चाहिए दिल में जब क्रोध आवे तो झुंझलाना नहीं चाहिए गुस्से में बोलना नहीं चाहिए शांत होकर विचार करना चाहिए ये क्रोध क्यों आया क्या हाँ। जो कुछ हो रहा है उसमें ईश्वर का हाथ तो नहीं है क्या प्रकृति तो नहीं कर रही है माया से तो नहीं हो रहा है सोच समझ लेना चाहिए हो और हमारे ही मन का हो सामने वाले के मन का न हो ऐसा हमको क्या हक है तो चुप हो जाना चाहिए नारायण ईश्वर का स्मरण करना चाहिए अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना चाहिए अपने दिल में तो आग लगी दूसरे के दिल में नहीं लगाना चाहिए वहां से हट जाना चाहिए नारायण कोई मीठी चीज खा लेनी चाहिए शरबत पी लेना चाहिए कि दिल ठंडा हो जाए नारायण शीशे में जाके अपना मुंह देख लेना चाहिए हो कि गुस्सा आने पर मुंह कैसा बनता है ओह कह देना चाहिए अब तीन दिन चाय नहीं पियेंगे है ना अब नमक नहीं खाएंगे तब देखो गुस्सा आते आते रुक जाएगा जीवन में तो सबसे बड़ी शक्ति जो जीवन में है वो क्षमा की है क्षमा से बढ़कर के और कोई शक्ति नहीं है ये पृथ्वी क्षमा के बल पर ही टिकी हुई है लोग इस पर मुंहते हैं हगते हैं खोदते हैं नारायण पीटते हैं लेकिन पृथ्वी को क्षमा करती है यही तत्व का स्वभाव ही है क्षमा जल को लोग गंदा करते हैं क्षमा करता है अग्नि में गलत चीज डालते हैं क्षमा करता है नारायण वायु में दुर्गंध उड़ाते हैं क्षमा करता है आकाश में बुरे शब्द बोलते हैं क्षमा करता है जिसके जीवन में क्षमा है वही तात्विक जीवन व्यतीत कर रहा है अब तो महाराज इंद्र तो पांव पकड़ने के लिए तैयार हुए पर पृथ्वी ने पाव नहीं पकड़ने दिया झट दोनों हाथ से पकड़ के और उनको अपने हृदय से लगा लिया जो शत्रुता करने वाले के प्रति उदार है वस्तुतः वही उदार है उपकार अप उपकार उपकारिशु या साधु साधुत्वे तो तस्य को गुण जो उपकार करने वाले के साथ भला बनता है उसका भला बनना कोई गुण की बात नहीं है अपकारिसु ज साधु स सा साधु सदच्य जो बुरा करने वाले के साथ भी भले का बर्ताव करता है उसी को दुनिया में साधु कहा जाता है अब तो महाराज भगवान इंद्र को क्षमा करने के बाद पृथ्वी जो है वो भगवान के चरणों पर गिर पड़े जब तक क्षमा नहीं करेंगे मन में चिड़ रहेगी कुढ़ कु भी रहे और किसी के पांव पर भी गिरे का ये बात नहीं हो सकती है अब विष्णु भगवान उनके जीवन में प्रकट हुए व्यापकता जीवन में तभी आती है विष्णु भगवान के दर्शन का अर्थ ही ये है कि ये संपूर्ण विश्व संपूर्ण दृश्य प्रपंच जो है इसकी जो अंतरात्मा है बेबेष्टी विश्वम विष्णु हो विस्तृत व्याप्त ये विश्व प्रवेशन से विष्णु शब्द नहीं बनता है विस्तृत व्याप्त से बनता है नारायण उसका अर्थ है सारी दुनिया में रह के और अत्यतिष्ठ उससे बड़ा भी उससे बड़ा भी है दसों इंद्रियों की वुकुआ कोई गति नहीं है ऐसा व्यापक विष्णु आ करके पृथ्वी के जीवन में प्रकट हुआ माने उनकी दृष्टि व्यापक हो गई जब तक दृष्टि व्यापक न हो सार्वजनिन न हो वो सर्वात्मा को ग्रहण नहीं करे तब तक दृष्टि संकीर्ण रहती है अब महाराज अब तो विष्णु भगवान की खूब पूजा करी पृथ्वी ने यज्ञ में यज्ञ ही संपूर्ण हो गया भगवान के मिलने से बढ़ करके और क्या होता है देवताओं को इतना खिलाया पिलाया महाराज की मतवाले हो गए सब के सब देवता ब्राह्मणों की ये को इतनी दक्षिणा दी कि अजाचक हो गए जो पहरेदार थे रक्षा का, का काम करते थे उनको जो वस्तुएं ला ला करके वहां उपस्थित करते थे उनको जो काम करते थे उनको, उनको सबको तृप्त किया पशु पक्षियों को भी तृप्त किया उदारता जो है वो आदमी को पहचान पहचान के नहीं होती है उदारता तो अपना स्वभाव होता है महाराज जिसका स्वभाव उदार है वो नारायण उसको उसके चित्त में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है तो नारायण अब उदारता से उन्होंने वितरण किया और वितरण करने से संपत्ति घटती नहीं है संपत्ति बढ़ती है ये बड़े बड़े अनुभवी लोगों का निश्चय है अब विष्णु भगवान यज्ञ जब पूरा हुआ विष्णु भगवान जाने लगे जाने लगे तो पृथ्व ने हाथ जोड़ लिया और रोकने का एक भी उपाय हो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और स्तुति करने लगे तो महाराज हमारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं ये आपकी कृपा ही है जो हमको दर्शन देने के लिए आए हैं असल में बड़ों का बड़प्पन यही है आप अपने से बड़े के घर जाते हैं उसकी खुशावत करने के लिए जाते हैं उससे कुछ लेने के लिए जाते हैं नारायण लेकिन जब कभी सेवक के घर में जाते हैं अपने से छोटे के घर में जाते हैं जो आपसे कम धनी है जो आपसे कम विद्वान है उससे भी जाके प्रश्न करते हैं जो कम धनी है का उसके घर में भी जाते हैं जब आप अपने बड़प्पन को उसके सामने छोटा बनाते हैं तब आपका बड़प्पन जाहिर होता है विष्णु भगवान हमारे घर में पधारे इससे बढ़ के हमारे लिए क्या होगा और मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ महाराज और पृथ् की आंखों में आंसू हैं और उनके शरीर में रोमांच और बोले कि महाराज आपसे मैं बर क्या मांगूं आप स्वयं बर है महाराज एक लड़की है और वो किसी लड़के को पसंद करे और वो लड़का उसको मिले और मिलने के बाद वो लड़का पूछे कि तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है उससे मैं तुम्हारा ब्याह करा दू तो ये पूछने से उस लड़की को खुशी नहीं होगी दुख होगा कि मैं तो इसी को चाहते हूं ये दूसरे के साथ हमारा ब्याह कराना चाहता है नारायण अब विष्णु भगवान तो हुए सामने प्रगट और उनसे कहे कि हे विष्णु भगवान हमको तुम बर दे दो आ, कौन सा बर दे दे बाबा मैं तो बरों का बर बरेणियम गायत्री का बरेण तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा अब तुमको दूसरा बर क्या दू सो so, नारायण पृथु ने कहा कि आपसे मैं कोई बर नहीं मांगता हूँ हाँ यदि आप बर देना चाहते हो तो विधत् स्व कर्णायुत मेष में बरह आप हमारे कान दस हजार माने हमारे कानों में दस हजार कानों में सुनने की जितनी शक्ति होती है उतनी बना दें अरे बाबा ये लेके क्या करेगा कर ये महात्मा लोग जो हैं ये अपने मुखारविंद से जो आपके गुणानुवाद मधु का वर्षण कर